देवी भागवत ग्यारहवा स्कंद प्राजापात्य आदि व्रतों का वर्णन प्रतिदिन सूर्योपस्थान करके उनके सामने ही जप करे निष्काम भाव से अपने किए हुए संपूर्ण कर्म देवता के अर्पण करें पुरुष चरण करने वाले पुरुष को इस प्रकार के नियमों का पालन करना आवश्यक है अतः द्वीप प्रसन्नता पूर्वक जप और होम में सदा लगा रहे तपस्या और अध्ययन करता रहे तथा तो प्राणियों पर दया करे तपस्या से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है तप महान फल को देने वाला है रूप से तपस्या करने वाले पुरुष के सभी कर्म सिद्ध हो जाते हैं जिन जिन ऋषियों ने जिस जिस प्रयोजन की सिद्धि के लिए देवताओं की स्थिति की उन पुरस्त करने वाले ऋषियों की वे वे कामनाएं पूरी हो गई उनके शांति आदि कर्म जो अनेक प्रकार के हैं आगे बताए जाएंगे परंतु वे सभी कर्म पहले पुरस्कार करके आरंभ करने चाहिए तभी वे सिद्धि देने वाले होते हैं या अभ्यासन, गायत्री मंत्र के में द्विज पहले प्राजापत्य व्रत करे इस व्रत का नियम यह है कि सिर और दाढ़ी के बाल बनवा ले नखों को कटवा कर पवित्र हो जाए एक दिन रात पवित्रता पर पूर्ण ध्यान दे वाणी पर पूरा अधिकार रखे सत्य बोले पवित्र मंत्रों तथा ब्याहृतियों का जप करे गायत्री की तीनों ऋचाओं के आदि में ओंकार लगा कर जप करे सूक्त पवित्र एवं पापों का संघारक है ऐसे ही पुनः स्वस्थि मत और पावमान्य ये भी पुनीत मंत्र है सभी कर्मों के आदि और अंत में सर्वत्र इनका प्रयोग करना चाहिए शांत्यर्थ 1100 अथवा 10 बार इनका पाठ करना आवश्यक है अथवा ओंकार और तीनों व्याहृतियों सहित त्रिपदा गायत्री का दस हजार जप करें आचार्यों ऋषियों छंदों और देवताओं का जल से तर्पण करना चाहिए अनार्य शुद्र और नीच व्यक्ति से बातचीत न करें ऋतुमती स्त्री पुत्रवधु पतित शुद्र मानव तथा देवता ब्राह्मण आचार्य और गुरु की निंदा करने वाले व्यक्ति के साथ न करें, माता और पिता से द्वेष रखने वाले व्यक्तियों के साथ भी वार्तालाप न करें किसी का अपमान न करें, संपूर्ण व्रतों के यही नियम है मैं अनुपूर्वी इनका वर्णन कर चुका अब प्राजापत्य संतापन पराग कृत्र और चांद्रायण व्रत की विधि कही जाती है इसके प्रभाव से पुरुष पांच प्रकार के पापों तथा संपूर्ण संपूर्ण से से मुक्त हो जाते से हो जाते जाते हैं। हैं। तब तक व्रत करने करने पाप उसी भस्म तीन चंद्रायण पर पुरुष पवित्र होकर चंद्रलोक में जाता है आठ चंद्रायण व्रत के प्रभाव से वर देने वाले देवताओं का साक्षात्कार करने की योग्यता प्राप्त हो जाती है दस चंद्रायण व्रत करने से छंदों का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य संपूर्ण मनोरथों को पा लेता है तीन दिन प्रातःकाल और तीन दिन सायंकाल तथा तीन दिन बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी का भोजन करे इसके बाद तीन दिन तक उपवास करे इस प्रकार द्विज को प्राजापत्य व्रत करना चाहिए अब सनातन व्रत का स्वरूप बतलाते हैं पहले दिन गोमूत्र गोबै गाय का दूध दही और घृत तथा इनको एक में मिलाकर दूसरे दिन उपवास इस प्रकार दो रात्रि में यह सांतपन व्रत व्रत पूर्ण माना गया है अब अति व्रत कहते हैं तीन दिनों तक एक-एक ग्रास तीन दिनों तक दो-दो ग्रास और तीन दिनों तक तीन तीन ग्रास तथा तीन दिनों तक उपवास करे इस प्रकार द्विज को अतिकृष्ट व्रत करना चाहिए कृष्ण शांतपन व्रत में जो नियम बतलाए गए हैं उन नियमों को तिगुण रूप से पालन किया जाए तो उसे महाशांत कहते हैं अब तब तब तो हैं। इस व्रत में द्विज को चाहिए कि तीन तीन दिनों तक क्रमशः जल क्षीर घृत और वायु पीकर रहे जल गरम पीना चाहिए एक समय स्नान करें, नियम पूर्वक केवल जल के आहार पर रहे यह प्राजाप्रत व्रत की विधि बतलाई गई है मन को अधिकार में रखे प्रमत्त की भांति आचरण न करे बारह दिनों तक उपवास करे इसी को पराक व्रत भी कहते हैं इसमें संपूर्ण पापों को नाश करने की शक्ति है